गुरु मिले बिना जीव की मोक्ष नहीं हो सकते यार साहब ने एक वाणी कही कि कह सतगुरु बिना नहीं सतगुरु बिना सो जी सब घट रजब मक्की के खेत में चिड़ियों ने गम मक्की के खेत में अगर चिड़ी घुस जाए तो वो दाना नहीं खा सकती क्यों नहीं दाना खा सकती क्योंकि चिड़ियों को पर्दे में जो म, मक्खी का दाना है उसको निकालने का भेद नहीं है इसलिए वो क्या उसकी ऊंचे मुचे तोड़ के ले लेती है पर वो अंदर वाला दाना का प्रयोग नहीं कर सकती ऐसे ही बिना सतगुरु कोई स्वर्ग में जा सकता है नर्ग में जा सकता है भगवानों की उपाधि भी ले सकता है पर हंस बन के सतलोग नहीं जा सकता क्योंकि ये भेद तो सतगुरु ही देते हैं सात दीप नवखंड में सतगुरु से बड़ा कोई हरि करे नहीं कर सके सतगुरु करे जो हो सतगुरु का देश अलग है हरि भगवान राम कृष्ण का देश तो सुख देने वाला है परंतु अमर करने वाला तो अमर लोक है सतलोक है वो न्यारा है तो वहां की उन जो धारा है उसमें आया नहीं सतगुरु को पहचाना नहीं तो कोई मतलब नहीं गुरु किया है देखा सतगुरु चीनिया कहे कबीर सो आत्मा लक चौरासी माए क्योंकि वो तो भाई जैसे कबीर साहब ने साखी में कहा लोहा का पारस का काम है सोने को लोहे को सोना बनाना पर सतगुरु का तो ऐसा काम है कि वो पारस पारस आप ही है तो वो अपने समान ही पारस बना देते हैं हैं तो इसी प्रकार से इन भगवानों का काम ये जरूर हो सकता है किसी को राजपाठ दिला सकते परंतु सतगुरु कबीर को जिन्होंने नहीं पहचाना वो अमर कोई नहीं हुए चाहे कोई संत हो और जिन संतों ने सतगुरु कबीर को पहचाना मीरा हो अमना हो चाहे कोई भी हो रैदास जी हो कमाल साहब हो चाहे धन्ना चाहे कोई भी हो नामदेव इतने बड़े बड़े संत हुए पर जिन्होंने सतगुरु को नहीं पहचाना उनका कल्याण नहीं हुआ जिन सतगुरु पहचाना नहीं तो तीनों लोग ठिकाना नहीं वे नर खर कुकर समझानो जिन घट ज्ञान समाना नहीं सतगुरु का ज्ञान नहीं समाया तो साहब कहते हैं अभी तक तो तुमको जो क्या ज्ञान हुआ मैं समझता हूँ कि गली में घूमने वाले गधे के समान गधे हो देखो गधे का उदाहरण आया है कोई बुरा नहीं है वो भी आत्मा है पर देखो उसके ऊपर बोझ भी पड़ रहा है गधे के ऊपर और चाहे ऊपर मतलब उसके खाने की बिदाम है तो भी वो ऊपर मुंह करके कभी नहीं खाता वो नीचे देख के ही चलता है तो इसी प्रकार से मनुष्य सतगुरु बिना खर बुद्धि वाला है उसके अंदर तो बहुत खजाना है पर वो उसका प्रयोग नहीं कर सकता सतगुर मिलेंगे तो उसका खजाना खुल जाएगा तो यहाँ कहा कर ज्ञान समाना नहीं जिन सतगुरु पहचाना नहीं तीनों लोक में ठिकाना नहीं और दिन भर में कोई घर घुमावे अभी देरी नहीं हुई सतगुरु को पहचान सकते हैं जब तक सांस का ठेका है जब तक अभी भी सतगुरु की शरण में आ सकते हैं सदगुरु की शरण के बहुत सारे लाभ हैं सतगुरु की शरण में जो आते हैं पहले तो तन मन से पवित्र हो जाते हैं और फिर सतगुरु की शरण जो जीव लेते हैं वो हंस बनकर करके अमर लोग चले जाते हैं उनका कर्म भ्रम सब मिट मिट जाता है अभी भी देरी नहीं साहेब कबीर कहते हैं कि अभी भी तुम मेरी शरण में आ जाओ दिन भर में फिर घूम आवे ताको कहत बुलाना नहीं फिर तुम्हें कोई भूला हुआ नहीं कहेगा दिन भर अगर कोई व्यक्ति बाहर रह जाए अपने घर को ढूंढ ले उसे भूला नहीं कहते इसी प्रकार तुम जिंदगी में एक बार सतनाम की भक्ति को ढूंढ लो और सतगुरु कबीर की भक्ति को ढूंढ लो तो तुम्हें कोई बहरा या पागल या भूला हुआ नहीं कहेगा अपने भगत को जो नहीं तारे ऐसा कोई साहिब दीवाना नहीं अगर आप सच्चे मन से भक्ति करोगे साहेब की विश्वास और सुरवीरता के साथ तो ऐसा साहिब कोई दीवाना के सोया नहीं है वो आकर के आपको अवश्य तार लेंगे कहत कबीर सा सत्य है वह पद जहा फिर आना जाना नहीं जिन सतगुरु पहचाना नहीं और तीनों ही लोग में ठिकाना नहीं बोले सतगुरु कबीर साहेब की